जय संतोषी मां मित्रों, संतोष की देवी संतोषी मां के पहले भाग में हमने जाना कि शक्ति कौन है और इसी के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि संतोषी माता किसका अवतार है साथ ही उनका अवतरण कैसे हुआ और उसका उद्देश्य क्या था तो आइए मित्रों शुरू करें। मित्रों संतोषी माता को पराशक्ति देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है जिनके अवतरण श्री गणेश के पुत्र शुभ और लाभ की एक बहन होने की कामना की की कामना पूर्ति के लिए हुआ था। साथ ही इस अवतरण रूपरेखा पहले ही शक्ति ने तैयार कर रखी थी जिसकी अपनी एक अलग कहानी है जो कि इस प्रकार है कलयुग के प्रारंभ में जब कलियुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया तब भूदेवी ने मानवों के अत्याचारों से ग्रसित हो और अपनी समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों से गुहार लगाई और त्रिदेवों ने भूदेवी को आश्वासन दिया कि पराशक्ति की लीला से आपकी समस्या का समाधान श्री गणेश की पुत्री के रूप में होगा और वहीं से पराशक्ति ने श्री गणेश पुत्रो शुभ और लाभ के मन में एक बहन होने की भाव को प्रकट किया। अपने पिता से इसका महत्व और कारण पूछा तब श्री गणेश ने अपने बालकों को इसका महत्व समझाया इसी बीच श्री गणेश की बहन देवी मनसा ने श्री गणेश के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा इस पर दोनों पुत्रों ने भी रक्षा सूत्र बांधवाने की जिद की और अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बांधने को कहा। इस पर बुआ देवी मनसा ने श्री गणेश केवल के बहने ही अपने को बांधती है इस पर श्री गणेश के पुत्रों ने अपने पिता से अपनी एक बहन की जिद की वही मौजूद सर्वझाता नारद मुनि ने श्री गणेश के बाल को शुभ और लाभ की इस बहन वाली बात का समर्थन किया जिस पर श्री गणेश ने अपने अंतरयोग से यह जान लिया कि यह सब उस पराशक्ति की ही माया का प्रभाव है वही नारद मुनि ने भी श्री गणेश को भूदेवी की पूरी समस्या बताई जिसे जानने के बाद श्री गणेश ने योग माया के ध्यान किया और उनकी कृपा से पराशक्ति के तेज से एक कन्या का अवतरण हुआ जिसकी आभा मंडल संतोषमयी होने के कारण श्री गणेश ने कन्या को संतोषी नाम दिया और भूलोक के जनमानस में संतोष की गंगा बहाने का आशीर्वाद दिया और इसी कन्या के अवतरण के साथ ही श्री गणेश के पुत्रों को बहन की प्राप्ति हुई और जगत को देवी संतोषी की जो आगे चलकर संतोषी माता के नाम से सुप्रसिद्ध हुई तो सुना आपने मित्रों माता संतोषी किसका अवतार है और उनका अवतरण कैसे हुआ और इसका क्या उद्देश्य था हालांकि सोशल मीडिया में यह कहानी कई रूपों में मिलती है तो मित्रों अब इसी चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं संतोष की देवी संतोषी माँ के तीसरे भाग में जय संतोषी मां